दक्षिण और उत्तरायण दो मार्ग प्रजापति के अंश प्रायण आता है सो में है रही इसी विषय में यह मंत्र आगे कहे प्रजापति कालात्म सर्वात्म कह काल रूप प्रजापति सौ का इसको कहते पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव पर आहु परे, परे अर्धनम पितरम प्रजापति को पि पितरम कहा सौका जन होने पिता है पितृत्व पंचपादम पंचपाद यदि पंचपाद पाद सदृश ऋतु एक एक ऋतु को एक एक पाद कल करके पांच छह ऋतु है हेमंत शिशिर को दोनों के एक करके पांच ऋतु से व्यवहार होता है तो पांच वाले पाद है इसका संभत्सर है काल उसका पांच ऋतु है अवय अवय पाद तुल्य होने से पंचपाद हो गया प्रजापति कालात्मा संवत्सर द्वादश आकृति द्वादे आकृत अवय दिवह परे आहु दिवह परे अंतरिक्ष के ऊपर परे अर्धे, अर्धे अंतरिक्ष के पर उर्ध अंतरिक्ष के ऊर्ध स्थाने में अर्ध स्थाने पुरुषिना जल वाले उदक जल वाले उसमें जल पुष्टि होती प्रजापति का आहु सप्त में सात चक्र वाले चक्रतुल्य है रथ के ऐसे सात चक्र वाले सड़े यहाँ सड़ छह ऋतु को अरतुल्य कहकर छ अरह वाले में अर्पित यहाँ ऋतु छे सड़े अर्पितम इति आहू ऐसे कहते है पहले एक मत है दूसरा एक मत है कहने वाले हुई कालविद है काल प्रजापतियात्मक काल को जानने वाले है अर्थात तो उसका उपासन करने वाले कहते है किसी प्रकार हो प्रजापति कालात्मा है सबका जनक है अच्छा इसमें पूर्व मंत्र का रह गया था ना पूर्व मंत्र की टीका रह गई थी यदा से टीका में देखो दसवा मंत्र की टीका है यहाँ तक तो हो गया था ना तस्मात्सा में आदित्य प्राप्ति और अनासंख्या थी यह नवम मंत्र दशम मंत्र की व्याख्या होने के बाद यदवा कह करके अभी नवम और तस्ने दक्षिण उत्तर च यहाँ से नवम मंत्र के आरंभ से यह दसम मंत्र तक व्याख्या अलग प्रकार करते है यद्वा तयन इत्यारभ्य निरोध इतिश निरोध ये दशम मंत्र अंत में यहाँ तक इत्याम श्रुति वाक्यम अयनयो रही प्राणरूपत्व प्रतिपादनपरत व्याख्येय इसी वाख्य को अयनयो दो है उत्तरायण दक्षिणायन उत्तरायण प्राणरूपे दक्षिण रहीपे रही प्राणरूपत्व प्रतिपादनपर व्याख्यान करने चाहिए करना चाहिए कैसे करना चाहिए तथा बताते संवत्सर से रही प्राण मिथुन निवृत्त रही प्राणात्मक मिथुन से निर्वर्त संपन्न होता है संबसर। होने से संबसर रही प्राण रूप हुआ रही प्राण रूप से वक्तव्य तत्कृति तत्क दसम पृष्ठ में भाष्य में द्वितीय पंथ में तक कथम ये प्रश्न हुआ इसकी व्याख्या करते टीकाकरण अन्य प्राथमिक संबसर रही प्राण रूप है प्राण दुमयन रई प्राणी तदयवोर्यन तदूप्व वक्त संवत्सर के अवयव द्व अयन और रही प्राणरूपे कहने के लिए तय प्रथम प्रसिद्धिमार तय प्रसिद्धि प्रसिद्धिपहे कहते दास दसम पृथ्व में तवत्सर से प्रजापतिर अयने मगो द्व दक्षिणम च उत्तरम च ये दक्षिणेन उत्तरे सविता दक्षिण सविता केवल कर्मिण ज्ञान संयुक्त तो कर्मता लोकान विदत केवल कर्म करने वाले दक्षिणम मार्ग से उपलक्षित तो चंद्रलोक और उपासना से तो कर्म करने वाले के लिए उत्तरायन से उपलक्षित ब्रह्मलोक ब्रह्मलूक में एवं कथम तय तदात्मक ये पहले आ, आगे में आगे भाषा मैं कथम उत्तर हित कथम उसकाउित टीकामें दक्षिणायन से कर्मनाम रही वक्त कर्मणा रईरूपचंद्र निर्वर्तकत्म आह दक्षिणायण रई कहने के लिए कर्म करने वाले कर्मी रई रूप चंद्र का संपादक ये पहले कहते ब्राह्मणादी ये हद उपास क्रिया विशेषण ये हटा बूत कृतम उपास में लोकमिति आगे तृतीय पंथ रई अन्नभूत लोकमंती इसे जो कर्म करते हैं है अन्नभूतलोक को अभिजयती का प्राप्त करते ठीक सो सो है सोमरूप शरीर सोमरूपरी प्राप्त करते हैं कर्म कर्मकृतत्व पुनरावृत्तिया साधे वो कर्मकृति आवृत्ति करके सिद्ध करते चंद्र कर्मकृत क्योंकि कृतरूप्वाद कार्य है चंद्रमस वहाँ रह कर्म क्षेत्र पर पुनरावृत्ति होती है पुनरावृत्त पुनरावृत्ति होती है चंद्रस्य दक्षिणान द्वारा रूप चंद्र दक्षिणायन मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है तस्वीर तदंतर्भाव दक्षिणायन अंतर्भाव तस्कर्मी प्राप्य मह कर्मी के द्वारा प्राप्ति नस्मद प्रजापतिम प्रजापति अनात्मक फल अभिनत कर्म के द्वारा चंद्र को अन्नात्म। प्रजापति को अन्नात्मक चंद्र से अभिनिवर्त कर्म करने वाले एवं चाह रही सिद्ध इसलिए आगे भाषी में ए सह वही रई रनम य पितुराण पितुराण उपलक्षित चंद्र ये नवम मंत्र की नवम मंत्र की व्याख्या हुई आगे दसम मंत्र के लिए इधानीम उत्तरायण से प्राणतम अब उत्तरायण मार्ग प्राण है ये कहते हैं अथ उत्तरायण तपसा ब्रह्मचरिणी मंत्र दसम हे प्राण रूप आदित्य प्रापकवाद प्राण रूप आदित्य उसका प्रापक है उत्तरायण मार्ग तस्या भी प्राणतम इसलिए उत्तरायण भी प्राण हुआ इति संभत् से रही प्राण इसी प्रकार संबसर जो दो भाग है दक्षिणायन उत्तरायण तो रही प्राणात्मक हो गया इसे संबसर रही प्राण इति इस तत्कार इसलिए मिथुनात्मक संवसर हुआ वही रही प्राण का कार्य जैसे संपन्न होता है इस भाव अच्छा कर्मसाध्य चंद्र वैलक्षण आह यो उत्तरायण से प्राप्त होता है कर्मसाध्य चंद्र से वैलक्षण एक आयातन सर्वण साम समिजीवे इतरसम बाकी जैसे व्याख्या हुई थी सामने अस्न्दे अस्न्नर्थे ऐसा यह श्लोको मंत्रशपृष्ठ भाष्या मैया संवत्सर स्वरूप में ये आगे मंत्र है यह जो पंचपादम पंचपाद पीतर द्वाद आहु इ भाष्यामी एकादशम पंच पाद पंच ऋतव पंच ऋतव पाद अस्थि पंच पंचपादम पंच पाद अस् पाद पाद सदृश लक्षण पाद सदृश कौनी ऋतु कस्य संवत्सरात्म तो आदित्य संवत्मक उस आदित्य उससे आदित्य से संपन्न होता है इसलिए आदित्यात्मक है तैयार असुपाद ऋतु पाद तुल्य ऋतु से आवर्त असुसंत्सर आवृत होता है पांच ऋतु से हेमंत शिष्यराव एक कल्पना हेमंत और शिशिर दोनों ऋतु को एक करके यम कल्पना यम कल्पना टीका में कहा पंचधा कल्पना पांच कल्पना की, छह ऋतु नहीं करे पांच कही आगे कहा पंचपादम पितराम मंत्र में सर्वसव जन तृत्वा पितृत्म दस्य सबका जन कौन से पिता है संसरात्मक प्रजापति टीकाने जनित्रृत्वादिथि संवसरात्मक कालस्य सेत्मक काल सबका जनक ही उसमें सब कुछ कार्य होता है तम द्वादशाकृतिदशाकृति जो पितर प्रजापति संवत्सर काला द्वाद आकृति आकृतयो आकृत अस्य द्वादशमा उसके अवयव ही टीकामेंद आकतौ अहुग्रीषमा द्वादश आकत द्वादशमा आकृति का अवयव ये समास है बहुग्रीसमस टीका में सनाधिक बहुव्रीहतया व्याख्याय वा बहुब्रीवाह पहले हो गया सामना बहुब्री द्वाद आकत अग्य द्वाद अव्यधिकन बहुब्रीती कंठे कालु यस व्यधिकण बहुब्री व्यधिकहुब्रीवाह आक अवयवीकरण अदसमास आक पैला हो गया द्वाद आकृत अस् अभी दूसरा है द्वादश आकृत यकृति आकरण द्वादश यस्य ये व्याधिकरण व्यधिकन बहुग्री द्वाद यस्य ये बहुग्री का अर्थ करते आकरण वा आकरण का अवैवीकरण अवैव बारह मास के द्वारा अवयव होता है आकण का वयवीकरण अवयवीकरण का अवैव कर असत्सर से किसके द्वारा अवय होता है द्वाद भी द्वाद कावादेश द्वादश का आकर्ण आकृति काक आक अवयवीकरण अस संवत्सर से तो ये विग्रह हो गया यस्य द्वादश आकृति द्वादश आकृति आकृति काक पहले था द्वाद आकृत अस्कृत का वैय था अभी द्वाद आकृति आकृति का आक आकर अवैवकस के ये व्यधिकर अवैवीकरण के क्या टीका में अवैव पक्षदे तो एक आकृतिवाला कहे संवत्सर तो द्वाद समास से अवय होता है वही संभव सर दोनों के अर्थ हुआ भाष्य में तम द्वादश आकृति यहाँ तक तो द्वादश कृति का व्याख्यान हुआ दिवो दिव आहु परे दिव का अर्थ द्वलोकार पंचम थे पर एक उर्धानी स्थानी द्वलोक के परे दिव्य शब्द अंतरिक्ष में प्रयोग होता है स्वर्ग में प्रयोग होता है तृतीय श्याम दिव्य तृतीय श्याम दिव्य कौन से यहाँ दिव्यलोक अंतरिक्ष लोग अंतरिक्ष के ऊपर है तृतीय स्वर्ग आकाश रूपा अंतरिक्ष लोका द्वितीय था दिवों का देवलोक है आकाश रूप अंतरिक्ष से ऊपर है नहीं, नहीं तो दिव्यलोकार स्वर्ग यदि लेंगे तो उसके ऊपर चतुर्थ हो जाएगा तृतीय श्याम दिव्य नहीं होगा अन्यथा स्वर्ग लोका चतुर्थत्व भूरु भो वृतीय हो स्वर्ग उससे पर चतुर्थ हो जाएगा तो तृतीय श्याम दिव्य जो कहा गया वो अनुपपन हो जाएगा तृतीय श्याम इति अन्वया प्रति नहीं होगा इसलिए दियु परे का अंतरिक्ष लोक से परे भाष्य में पुरीशनम पुरुष अर्थ पुरी सवंत पुरुष का आहु कालाध उदकों का, का था आदित्य जाए ते वृष्टि रीति स्मृति रीतिया था आदित्य से वृष्टि होती इसलिए आदित्य में जल है अन्य इमे ऊ परे पर विचक्षण निपुणम ये कहते अन्य पूर्वार्धग आहुरी अन्य संबंध पूर्वाध में जो आहुआ आया क्रियापद यहाँ भी अन्य हो जाए अन्य आहु जो दिया है इमे तमेअ अन्न इमें ऊ का शब्द इसको तो अन्न प्रकार कहते पर आहु उसी संवत्सर को प्रजापति को विचक्षण कहते विचक्षण सर्वज्ञ किहो इत सप्तक्र विच निपुण सर्वज्ञवा विचक्षण क्या निपुण सर्वज्ञ सर्वज्ञ सप्तक्रेरे अर्पितम आहो सप्तक्रे सप्तय रूप ने चक्रत हय गोड़े रूप रथ में चक्र में सततम गतिमति कालात्म नि गति वाले कालात्मा उसमें सड़े छे अर वाले सड़ आह। छे आहु छ्य सर्व आर्पित कौन सर्विदम जगत संपूर्ण जगत अर्पित है इसे कहते हैं अर्पितम अव रथनाभो निविष्टमिति अर जैसे रथनाभ में प्रविष्ट है जैसे सब कुछ जगत उसमें कालात्मक प्रजापति में अर्पित है ठीक है विचक्षण सप्तक्रदि आत्म के सर्वमिधम जगत अर्पितम आहु विचक्षण जो सर्वज्ञ है प्रजापति सप्तक्र है सड़र है इसमें सर्वमिधम जगत अर्पितम इसे कहते हैं मतदे कीदृशेद इत दून मत में क्या है? कहते यदि पंचपादो पंचपाद्वादीकृति यदि वह सप्तक्र षर प्रथम अर्धे दूसरा पद अर्धप्वादशाकृति दुसरा सप्तचक्रषर सर्वथि संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्रादितरक्षण की जगत कारण दोनों प्रकार में संभसर काला आत्मा, है कालात्मा वही प्रजापति वही चंद्रादित्य लक्षण वही चंद्रादित्य स्वरूप और जगत का कारण ये दोनों पक्ष तो में बराबर है पूर्व मत ऋतु नाम प्रथम मत में ऋतु में पादत्व कल्पना तो करेगी और महास में अवयव कल्पना मास नाम अवयत्व कल्पना आदित्य आत्मा नंबसर काल कहा गया है पूर्व पक्ष में में हेमंत शिष्यों को पृथ्व कर दिया पहले समयंत शिष्यों को एक करके पांच ऋतु कह गए अभी हेमंत शिष्यों को पृथ्व करके ऋतु में अर कल्पना करके से परिवर्तन गुण योग है ना चक्र तो कल्पना और संवत् चक्र क्योंकि परिवर्तन होता है चक्र जिसे घूमता रहता है इसे चक्र तो कल्पना करके काल प्राधान्य न सर्वाश्रय चैन काल है प्रधान सब का आश्रय कहा गया द्वित में वही संभसर कालात्मा पक्ष द्वेपी गुण भेदन कल्पना भेदन च भेद न धर्मी भेद ध्वनि खाली गुण कल्पना भेद करके भेद का धर्मी तो कालात्मा सर्वा प्रजापति संभसर ये सब का जनक है ये धर्मी का कोई भेद नहीं कारण्व श्लोकोक्तम जगद आश्रय जगदाश्रय हेतु मह यह प्रजापति कारण है कारणत्व हेतु कहते हैं जगदाश्रय जगत काश्रय श्लोकोक्तम तो पूर्व मंत्र में कहा गया जगदाश्रय तगत का आश्रय है सब कुछ जगत उसमें अर्पित है वही हेतु है सब कुछ जगत अर्पित है उसमें आश्रित अर्थात सबका कारण है यस्इम श्रित विश्व जिसमें ये संपूर्ण विश्व सर्व सब कुछ आशित है सजापति ही संभसराख्यख्य ठीक है रूप व्यतिरेक औषध्यादि जनकत्व अभाव तो तस्मकत्व आह तो संभसर भी वर्ष क्या है मास अहोरात्र व्यतिरेकण वो मास अहोरात्र दिन होकर के ही संभ उसके बिना किसका जनक नहीं औषधिया औषध आदि का जनक होता है मास पक्ष अहोरात्र होकर के उसके बिना नहीं इसे तस्य अर्थात मासाध्यात्मक वही मासाध्यात्मक है संभसर मास पक्ष ऋतु आदि स एव प्रजापति संभसराक्ष प्रजापति जो संभसर नाम के है अपने अवय में आसित है स्वावय मासे कृष्ण परिसमाप्य थे सम्भसर मासे उसमें संपूर्ण परिसमाप्य थे परिसमाप्य तो वही प्रजापति इसमें दृष्टांत टिप्पणी दिया गंगा का है कि जल बिंदु लिया वो गंगा है इसमें प्रजापति के अवयव मास भी प्रजापति है सम्पूर्ण समाप्त होता है मासो भी प्रजापति मंत्र में कहा प्रजापति मास है मास मास होकर बनता है तसे कृष्ण पक्षे है रही शुक्ल प्राण अभी मास प्रजापति को पहले सम्भसरात्मक कहा अभी मासात्मक भी है वो मास के दो भाग है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रही हो गया शुक्ल पक्ष प्राण हो गया तस्मादे ऋषय शुक्ल इष्ट कुर इतर इतरस्वी ये ऋषि जो काल को जानने वाले प्राण उपासना करने वाले सम्भस प्राण है इसकी उपासना करने वाले वो सब को प्राण रूप से देखते हैं इसे सब को प्राण देखने से प्राण है शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष है प्राण सब शुक्ल पक्ष प्राण रूप से उपासना करने से वो शुक्ल पक्ष से अतिरिक्त देखते नहीं इसे जो इष्ट कर्म करते है इष्टि करते है वो कृष्ण पक्ष में करे शुक्ल पक्ष में करे और तो शुक्ल में ही करते हैं क्योंकि शुक्ल क्षत्र तो वो नहीं देखते शुक्ल पक्ष प्राण उसकी उपासना करते हैं इतरे जो उपासना प्राण उपासना नहीं करते हैं वो उसके अज्ञान प्राण के अज्ञान होने के कारण अज्ञान रूप कृष्ण पक्ष है कृष्ण है कृष्ण में अन्य प्राण शुक्ल पक्ष में कर्म करने पर भी वो कृष्ण में करते है क्योंकि प्राण का अज्ञान उनको ऐसा कह करके यहाँ प्राण उपासना की स्तुति की गई भाष्यमी महासो वै प्रजापति यथोतलक्षण यथोतलक्षण यथोत लक्षणम से भाष्यमी कटीका सबसरूपो रई प्राणमिथुनात्मगतीकावसरूपे प्रजापति जो रई प्राण मिथुनात्मगे तस्यामी तस्मासात्म भाग कृष्णपक्षे रई अन्नम चंद्रमा अभी मासात्मक है प्रजापति उसके एक भाग कृष्ण पक्ष रही है वही अन्न है वही चंद्रमा है अपर भाग शुक्ल पक्ष है वही प्राण है वो आदित्य है वही हत्ता है उसको अग्निवी भाग है ठीका में शुक्ल कृष्ण उभयुर पर दर्श पुनमा साधि कर्मानुष्ठान दर्शनाथ तस्मादय इत्यादि वाक्य अनुपन्नम मंत्र में कहा है ये ऋषे शुक्ल इष्ट कुर शुक्ल पक्ष में इष्ट करते किंतु किन्तु शुक्लपक्ष में कृष्णपक्ष में दोनों में तो होता है कर्म दश पुनवास कर्म होता है तो पूर्णिमासी को याग होता है अमावस्या में तीन दर्शना होता है शुक्ल कृष्ण उभयुर पर दोनों पक्ष में दश वैदिक कर्म अनुष्ठान किया जाता है अनुष्ठान दर्शना तस्मा ऋषे शुक्ल पक्ष में कर्म करते हैं ये तो अनुपन्न है उसका उत्तर देते ज्ञान स्तुति शुक्ल पक्ष प्राणात्म है प्राण रूपे ही शुक्ल पक्ष प्राणात्म है प्राण रूपे ही इसकी जो ज्ञान है उपासना है उसकी स्तुति परत्व व्याख्यान करते है वास्वी यस्मात यस्मत शुक्ल प्राणम् प्राणम सर्वमेव पश्य सब प्राण करने पर वाले सबको प्राण रूप से देखते है शुक्ल सर्व को पक्षात्मक प्राणम पश्य सर्वमेव प्राणम सब कुछ प्राण है जो शुक्ल पक्षात्मक है इसलिए तस्मात्मात्णदर्शन ये ऋषय प्राण उपासना करने वाले ऋषि कृष्ण पक्षेप इष्ट यागम कुरंत शुक्लपक्ष में भी करते हुए याग करते हुए इष्ट यागम करते हुए शुक्ल पक्ष ही करते क्योंकि वो शुक्ल पक्षे तो नहीं देखते शुक्ल पक्षे प्राण प्राण क्षत्रि कुछ नहीं देखते क्योंकि प्राण का उपासन सर्व प्राणात्मक से देखते प्राण व्यतिरक न कृष्ण न दृश्य है कृष्णपक्ष व्यतिरिका प्राणव्यतिरिक प्राण से भिन्न कृष्णपक्ष नहीं दिखते हैं जो उपासना करते हैं सबको प्राणात्मक देखते हैं ठीक है नहीं यस्म प्राण सर्व सर्वात्मक पश्य सर्व प्राण जो प्राण सर्वात्मक वो सर्वे सर्व प्राण दिखते हैं यस्त प्राणव्यतिरेक कृष्णपक्षस्ते और प्राण सर्व से प्राण से भिन्न कुछ नहीं तो कृष्ण पक्ष भी प्राण से भिन्न नहीं है ऐसे प्राणोपासक कृष्ण पक्ष नहीं देखते तस्माद इत्यान्न इसलिए कृष्ण पक्ष में कर्म करने पर भी वो शुक्ल पक्ष में करते प्राण से शुक्ल पक्षात्मक कृष्ण पक्षादि सर्वजगत प्राणात्म प्राण द्वारा कृष्ण पक्ष से आप शुक्ल पक्ष सती कृष्ण कुर शुक्ल पक्षे प्राणात्म ज्ञान से शुक्ल पक्ष तो आत्मकत्व कहा प्राण शुक्ल कृष्ण पक्ष है कृष्ण पक्ष आदि सर्व जगत सारा जगत प्राणात्मक जो प्राण उपासना करते है सारा जगत को प्राण रूप से देखते हैं सारा जगत में क्या कृष्ण पक्ष भी आ गया कृष्ण पक्ष सर्व जगत को प्राणात्म नाम देखते हैं मानते प्राण द्वारा कृष्ण पक्ष से आप ही शुक्ल पक्ष से प्राण के द्वारा प्राण है शुक्ल पक्ष सर्व जगत है प्राणात्मक सर्वजगत है कृष्ण पक्ष आया इसलिए कृष्ण पक्ष भी प्राणात्मक हो गया और प्राण है शुक्ल पक्ष इसलिए कृष्ण पक्ष से आप ही शुक्ल पक्ष थी प्राण के द्वारा साक्षात नहीं कृष्ण प्राण है सर्वजगतात्मक सर्व जगतों कृष्ण पक्ष आया कृष्ण पक्ष भी प्राण हुआ अ प्राण शुक्ल पक्ष है प्राण के द्वारा कृष्ण पक्ष भी शुक्ल प्राण कृष्ण पक्ष एक हुआ प्राण अभिन्न कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष अभिन्न प्राण प्राण अभिन्न शुक्ल पक्ष कृष्ण शुक्ल पक्ष अभिन्न प्राण अभिन्न कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष अभिन्न तो शुक्ल पक्ष है प्राण अ प्राण है सर्वात्मक जो कृष्ण पक्ष भी सर्वात्मक कृष्ण पक्ष भी सर्व जगत के अंतर्भूत हो तो कृष्ण पक्ष भी प्राणात्मक हुआ जो प्राण शुक्ल पक्ष इसलिए कृष्ण पक्ष से आप शुक्ल पक्ष हो गया होने से कृष्ण कुर प्रकाशात्मक शुक्लैव कुरबंधी कृष्ण पक्षे कर्म करते हुए उपासक प्राण उपासक कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी वो तो सबको प्राण रूप से देखते हैं जो कि शुक्ल पक्ष प्रकाशात्मक प्रकाशात्मक शुक्ल वी शुक्ल पक्ष भी करते है क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राणत्व ज्ञान से यहाँ तो शुक्ल पक्ष में प्राणत्व का ज्ञान शुक्ल पक्ष भी प्राण है सर्वत्र प्राण है सब कुछ प्राण है शुक्ल पक्ष प्राणत्व ज्ञान से स्तुति है ये तो स्तुत्यर्थ ज्ञान रहता निंदा जो उपासना प्राण उपासना है उनकी स्तुति करने के लिए जो उपासना नहीं करते हैं उनकी निंदा करते है इतरे तो प्राण न पश्य जो उपासना नहीं करते हैं और प्राणों उपासन नहीं करते प्राण को नहीं जानते इति अदर्शन लक्षण तो प्राण का आदर्श नज्ञान उपासन नहीं करते प्राण का अदर्शन लक्षण कृष्णात्मा पश्य अदर्शन लक्षण कृष्ण रूप को भी देखते हैं ठीक है ये तो सर्वात्म प्राण न पश्य सर्वात्मक प्राण उसको नहीं जानते हैं नहीं देखते हैं, उपासना नहीं करते अज्ञात है शुक्ल पक्ष प्राणत्व शुक्ल पक्ष प्राण है इसे वो जानते नहीं शुक्ल पक्ष को प्राणत्व नहीं जानने से अज्ञानात्मक सन अज्ञानात्मक हो करके कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी अज्ञानात्मक होकर के कृष्ण पक्ष हो गया अतः शुक्ल कुरो अन्य लोग जो उपासना नहीं करते हैं शुक्ल पक्ष में कर्म करने पर भी अदर्शनात्मक तो प्रकाश रही थे कृष्ण एवं कृष्ण पक्ष प्रकाश रही थे अधर्शनात्मक क्योंकि उनको पक्ष का इसलिए कृष्ण पक्ष में ही करते हैं इसे कह करके निंदते अनुपासक जो उपासना नहीं करते उनकी निंदा की जाती उत्तम अर्थम श्रुतियरूढ़ करोती इस अर्थ को श्रुतिय अर्थ बता करके श्रुति में आरूढ़ करते श्रुति में कहा गया <coughs> इतरे इतरस्मिन। इतरे मतलब जो उपासक नहीं है इतर से कृष्ण पक्षंती शुक्ल कुरंतो भी शुक्ल पक्ष में कर्म याग करने पर भी शुक्ल पक्ष के अज्ञान हो कृष्ण पक्ष रूप उस कृष्ण पक्ष में करते हैं ऐसा कह करके प्राण उपासकों की स्तुति हुई सो भी मासात्मा प्रजापति स्व अवय अहोरात्र परिसम थे पूर्ववत मासात्मक प्रजापति पहले सम्वसरात्मक प्रजापति अभी मासात्मक प्रजापति कहा गया वह भी अपने अवयव में संपूर्ण रूप से स्थित है जैसे गंगा के एक बिंदु भी गंगा है एक बिंदु एक लोटा लिया एक बिंदु लिया वो जो गंगा नहीं प्रजापति संभरात्मक उसका अवयव मासवी प्रजापति उसका अवयव अवरात्र भी प्रजापति स्वावय अहोरात्र परिश्रमाप्य पूर्वत जैसे पहले कहा था मास प्रजापति है का अवयव तो मास का अवयव अवरात्री प्रजापति तस्यापि ती अहरव प्राण मंत्र में वे प्रजापति प्रजापति अहोरात्रक हो मास का अवयव सह व प्राणो रात्रि रे वही दिन हो गया प्राण रात्रि हो गया रही चंद्र प्राणम् वा एते प्रस्कंदी ये दिवा, ये, प्रसंग प्रसंग तो कहते। ये दिन हो गया प्राण प्राण को ही वो प्रस्कंद नष्ट करते है जो दीव न में गृहस्थ संयुजते मैथुन करते है स्त्री करते ब्रह्मचर्य तद रात्र संयुजें ब्रह्मचर्य गृहस्थ पर जो रात्रि में स्त्रीसंगम करते हैं तो ब्रह्मचर्य रूप है दास्या तो तैयारी अहरव प्राणो अत्ता अग्नि वह प्राण ही अत्ता है वे अग्नि रात्रि पूर्ववत तो वह चंद्रवी टीका रई पूर्वत रईर चंद्रमा चंद्र में है अन्न प्राण तो प्रसंगा अन्य मैथुन में को प्राण कथन किया गया दीन प्राण है इसके प्रसंग से अन्य दीन में मैथुन का निषेध करते है प्राणम अहरात्मान वे प्रस्कंदी जो दिन में मैथुन करते है प्राण को ही प्रस्कंदी प्रस्कंदी कहते हैं निर्गम हि निर्गमन करते नष्ट करते हैं अथवा सुखाते है सातमु विचिद्य अपने थी। अपने हटा करके नष्ट करते हैं के ये दीवा अहनि रत्या रत्ती कारणभूत सह स्त्रिया संयोजं ये रत्या संयोजं रत्या संयोजं कहते हैं रत्ती के कारणभूत स्त्री से रमन रमन रा, के कारणभूत स्त्री स्त्री के साथ संयुक्त होते है अर्थात तो मैथुन आचरण थी मूढ़ ऐसा जो मूल विवेक दिन में मैथुन स्त्री सह वास करते और प्राणों को ही नष्ट करते सुखाते हैं यतव तस्तन्न कर्तव्य मेती प्रतिषेध प्रासंगिक इसलिए दिन में मैथुनों का निषेध किया जो गृहस्थ लोग मैथुन करते हैं उनका रात्रि में ही विधत है यद रात्रो संयुक्त रत्या रितु ब्रह्मचर्य में बता दी थी प्रसतवादारे स्त्री के साथ होते के साथ ऋतु का में ब्रह्मचर्य में बता दी थी ये ब्रह्मचर्य है ऐसा कह करके रात्रि संबंध प्रसस्तत्वाद ऋतु भार्य गर्तव्य गृहस्थ के लिए ऋतु भार्य ओके याद ऐसा वाक्य है ऋतु काल में कुछ दिन होता है उसे भार्य के साथ संबंध करें अयम अभी प्रासंगिक विधि ये प्रसंग से विधि प्रसंग तो प्राण दिन है ऐसा कह करके दिन में मैथुन कण से प्राण नष्ट करते है सुखाते ऐसा कह करके रात्रि मैथुन गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य कहा गया ये प्रासंगिक विधि प्रकृतम तो उचते जो प्रकृत चल रहा है वो कहते कुतो हवाई मजा प्रजा थे पृष्ठम ये प्रश्न किया था प्रजा कहाँ से उत्पन्न होते ये प्रकृति है यही अभी कहते पूर्वोत्तम सर्वम एतः उपयोगी तय उत्तम न तो साक्षात प्रकृतम पहले रई प्राण समराय ये कहा गया है ये सब इसके उपयोगी रूप से कहा गया प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है कहना है न तो प्रकृतम साक्षात उनका प्रकरण नहीं है प्रकरण तो प्रजा की सबकी उत्पत्ति कहा से होती है कैसे उत्पन्न होते है ये कहना है मासे में। so, प्रजापति जो अहरात्मक प्रजापति प्रजापति पहले संबसरात्मक हुआ फिर उसको मासात्मक उसके बाद अहोरात्रात्मक का उसमें ही अहरात्र में ही ब्रीहद अन्न रस भर करके होते हैं वही प्रजापति अहोरा अहोरात्रात्मक होकर के देवाना देवाना देवाना। भी रूप रूप से स्थित है एवं प्रजापति करके औरात्र औहरात्रात्मक अहरात्र रूप से स्थित है अन्न रूप से अन्नं वे प्रजापति अन्न ही प्रजापति ततो हे तेत उससे अन्न से रसादि क्रम से रेत होता है तसाद प्रजा उसी दी बीज से शुक्र से ये प्रजा उत्पन्न होती एवं क्रमण परिणम्य तदन्नम प्रजापति ठीक है रही प्राण संवत्दि क्रम परे प्रजापति रही प्राणात्मक हुआ वही संवत्मक है आदि से मास है अहोरात्र इसी क्रम से परिणाम परिणाम को परिणाम को प्राप्त करके ब्रीही आदि आत्मना व्यवस्थित प्रजापति ब्रीही आदि अन्न रूप स्थित है व्यवस्थित सन अन्न वे प्रजापति अन्नात्मक जात प्रजापति अन्नात्मक हो गया कथम कथम उसका अन्नरूपत्व तथम कथम प्रजा प्रजाजनकत्व इतना प्रजापति अन्नात्मक हो गया किन्तु प्रजा का जनक कैसे होगा तो उसका उत्तरे तत तस्मा भी रेत ततस्मंत्र में तत तस्तः तस्द अन्न रेत प्रजा यजा कारण तस्म यहां निर्बीज ये स्त्री में सिकता से चन जा, जाने पर इम प्रजा मनुष्यदिक्षण प्रजा पर जाये यद पृष्ठम कुतो हवा प्रजा प्रजाती प्रजा थी ये जो प्रश्न पूछा था इसके उत्तर होगा ठीक है मैं टीका में तैसे रेत होता है भक्षिता दन्नाथ अन्न खाने पर रसादिक्रम से रेत रेत कहा गया शोणित तो श्या उपलक्षण स्त्री का शोणित तो होता है पुरुष का रेत इससे प्रजा के उत्पत्ति तुल्य बराबर अन्ना से होते तो चंद्रा तदम चंद्रादित्य मिथुनादिक्रम चंद्र आदित्य मिथुन दो रही प्राण दोन इसी आदि दो उत्तरा मिथुन है मासात्मक शुक्ल कृष्ण पक्ष अहोरात्र अहोरात्रात्मक दिन रात्र उसके दो मिथुन है इसे एक एक मिथुन करके अहोरात्र अहोरात्र अंत में अन् अन्न अस्त्र अन्ना के रेत द्वारा ना अन्न अस् अन्न होकर के अन्न प्रजा से अस्त्र अस्त्र के शोणित और रेत इसके द्वारा इमान प्रजा प्रजाते थे निर्णित ये प्रश्न पूछा था प्रथम प्रश्न उसका निर्णित हुआ इस प्रकार प्रजापति से अन्नादिक्रम से रेतो होकर के प्रजा की उत्पत्ति होती तद तो ये हे प्रजापति व्रत चरंती ते मिथुनम उत्पादयते ये जो प्रजापति व्रत चरंति प्रजापति का व्रत है प्रजापति व्रत क्या है ऋतु में भारे करते हैं उनका फल है मिथुनम उत्पादयते मिथुन है पुत्र कन्या की उत्पत्ति करते तेषा एव ऐसा ब्रह्म उनको ये ब्रह्मलोक लोक प्राप्त होता है ये ब्रह्म चंद्रलोक है क्योंकि ब्रह्म प्रजापति है उसके अवयव होने से ये भी ब्रह्म लोगों का आ गया ये साम तपो ब्रह्मचर्य ये सुत प्रतिष्ठित जो तप करते हैं ब्रह्मचर्य पालन करते हैं जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है वो भी प्रा, वो प्राप्त करते हैं में तद, तद ये हवा ऐसे है तम सती तथा एवं सती, एवं सती पर ये गृहस्ता हाँ वे ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध स्मरण निपात व्यय ये प्रसिद्ध है जो चलती्रत प्रजापति प्रत्यक्ष भार्गमन चलती का तो दुष्टफलिद ये प्रत्यक्ष फल है कि मिथुनमत्म दुष्टफल मिथुन मिथुन का पुत्र दुहितर च उत्तर पुत्र कन्या अदृष्ट फल अदृष्ट फल क्या है इष्ट दत्त कार्यम तेमेव चांद्रमस ब्रह्म लोक पितृयान लक्षण ये इष्टापुर दत्त करने वाले उपासना करते हैं इष्टापुर दत्त कर्म करते हैं उनका यह फल है चांद्रम चंद्रमस संबंध चंद्रमा संबंधी ब्रह्मलोक लोक लक्षण किसका है ये शाम तप इष्टाप कर्म करते समय भी तपह तो भी चाहिए स्नातक व्रता स्नातक व्रत है गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करेंगे उसके बाद स्नातक समावर्तन को प्राप्त करने पर वेद अध्ययन करने के बाद गृहस्थ होते हैं। उनके लिए कुछ व्रत कहा गया निक्षित आदित्यम नास्तम कदाचन न उपसिष्टम न न मध्यम न वसुगतम ये मनुस्मृति में कहा गया है ये प्रजा स्नातक व्रत ब्रह्मचर्य ऋतु अन्यत्र मैथुना समाचार ये ब्रह्मचर्य उनके लिए गृहस्थ के लिए ऋतु से अन्यत्र मैथुन नहीं करें ये सुत्यम सत्यगा सत्य अनुता वर्जनम प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित अव्यभिचारित वर्तते व्यविचार नहीं हमेशा स्थिर है मिथ्या कभी नहीं बोलते नित्य में मेंचारित अमृतवर्जन है ठीक प्रजापति व्रताचरण मात्र नादिष्ट ना फल चंद्रलोक प्राप्य केवल प्रजापति व्रत आचरण ऋतु काल में गृहस्थ रात्रि में मैथुन करेगा इतने मात्र से चंद्रलोक प्राप्ति नहीं मूर्खा नसंगात जो उपासना नहीं करते वो भी प्राप्त कर लेंगे इसलिए कहा इष्टापुर इष्टापुर दत्त करने वाले चांद्रमस ब्रह्म लोक अपर ब्रह्म प्रजापति चंद्रश्य ब्रह्म लोकत्व और तो चांद्रमस ब्रह्म लोक हो तो गया चंद्रमा क्या लोक तो तो तो तो है तो प्रजापति तो है प्रजापति अपरब्रह्म ब्रह्म है पर तो शुद्ध है अक्षर अपरब्रह्म है प्रजापति उसका अंश है चंद्र है अंश उनसे रई रूप जो है वो ब्रह्म के हंस इष्टिकिण तपादिक्रलोक प्राप्त अपेक्षित इष्ट पुत्र दत्तक भी चंद्रलोक प्राप्ति के लिए तप ब्रह्मचर्य सत्यम ये आवश्यक है यहाँ तप स्नातक व्रता जिनका है तेसा मसो विरजो ब्रह्म लोको नृतम न माया चेती दूसरा है के लिए रहित शुद्ध कुटिलता अन मिथ्या अनमें नहीं प्रवचना नहीं वो ब्रह्म लोक प्राप्त करेंगे तेषा मसो बीरज इत्यादि वाक्य भगवान घासकर व्याख्यान करते यू तो। पुनर आदित्य उपलक्षित उत्तरायण आदित्य कौन से उसे उपलक्षित होता है उत्तरायण मार्ग प्राणात्म भाव प्राण स्वरूपे उत्तरायण विरज का शुद्ध न चंद्र ब्रह्म लोकवत चंद्र कोई भी ब्रह्म लोक कहा रजस्वल रजवाला नहीं है वृद्धिक्षयाद युक्त असु ये बुद्धिक्षादयुक्त चंद्र है किन्तु ब्रह्मलोक ऐसा नहीं है केशा तीका उत्तरायण मग से प्राप्य अजो प्राणात्म अपरब्रह्मतया अवस्थान अपरब्रह्म तो न उत्तरायण से प्राणत्म्ब अपरब्रह्म हिरण्यगर्भ प्रजापतिपे रहना कम उच्य यहां गृहस्था विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजन होता जिम्मेम ठीक है तेसाम तेसाम असो केसाम ते तेषाशा के प्रश्नर्थ्य ते में आया ते साम, ते साम के मंत्र में आया तेम और तेम ये प्रश्न उसका नेश जिम्मेत्रि शब्द व्यतिरिक्त प्रदर्शन जिम्मतम माया जिनमें नहीं है जिनमें होता है ये कह करके व्यति देखा करके जिनमें न ही उसके व्याख्यान करते भाष्य में यथा यथा अनेक विरुद्ध विरुद्धसव्यवहार प्रयोजन विरुद्धसव्यवहार के कारण जीव रहता है कौटिल्य वक्रभाव अवश्य नशी जिनमेशा नहीं है, वो प्राप्त करेंगे उपलक्षित ब्रह्मलोक यथा चृहस्थान क्रीडानर्माद निमित्त अनर्जनीय तथा तो न येसु तत् तो गृहस्थी के लिए क्रीडा क्रीडा है कम दुख आदि फुटबॉल आदि खेलते कुछ क्रीड़ा करते नरमादि हास्य आदि इसके कारण अन्यतम झुटबल करके इसको हसाते हैं, ठगते हैं। ये अवर्जन्य अवश्य करते है न येसु जिसमें जिनमें ऐसा नहीं है वही ब्राह्मणों को प्राप्त करेंगे तथा तो माया ठीक है माया ग्रहणम तादशा नाम दोषा नाम वाक्याथम संग्रह दर्शय माया जो कहा है ऐसे दोष का उपलक्षण है वाक्या माया इत वा। माया कैसे गृहस्था एवं न यशो बध्यती गृहस्थ में माया है अन्य में जिसमें नहीं हो माया नाम बहिर्न्यथा आत्मा प्रकाश अन्यथ कार्यम करते बाहर अपने को अन्य प्रकार दिखाते हैं अन्य प्रकार करते हैं सा माया मिथ्याचार रूप उसको मिथ्याचार करते हैं माया इत मादय दोषा माया इतव मादय कह करके अन्य दोष भी लेना ये सु, सु किन में रहेगा ब्रह्मचारी वाहनप्रस्थ भिक्षुषु गृहस्थ के लिए तो पितृव चंद्रलोक हो गया ब्रह्मचारी वाहनप्रस्थ और भिक्षु सन्यासी इनमें जे इनमें ऐसा नहीं है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं नष्ट ब्रह्मचारी भी मानप्रस्थ और भिक्षु के लिए भी कहेंगे ठीक परमहस व्यतिरिक्ता परमहंस होने पर ही होता है तेजा ब्रह्म लोका भी विरक्त तथा अनु परमहंस तो ब्रह्मलोक से विरक्त है परमहंस संयास जो ग्रहण करते ब्रह्म लोक पर्यत यह परलोक पर सौ फल का त्याग करके संकल्प करके सन्यास लेते हैं करके इसलिए वो ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं करते ये ब्रह्मलोक प्राप्ति ब्रह्मचारी नाष्ट्रीय ब्रह्मचारी वाहन प्रस्थ और कुठीच बहुत का जो संन्यासी उनमें जिनमें मिथ्याचार कुटिलता ऐसा नहीं उपासना आदि करते हैं वो प्राप्त करते हैं उनमें निमित्त अभाव गृहस्थ में तो व्यवहार के कारण निमित्त है नर्म आदि है व्यवहार करना पड़ता है ये सब करने के निमित्त होने से सब हो है किंतु इनमें ऐसा नहीं है हास्य आदि किला आदि व्यवहार माया कपट आदि नहीं होने से नीद्यंत क्या क्या नीद्यंते माया जिम कुटलता माया और और अनु मिथ्या वचन जिनमें नहीं है वो ब्रह्म लोग प्राप्त करेंगे साधना अनुरूपण तेसाशो विरोधन के अनुसार शुद्ध प्राप्त करेंगे क्योंकि मिथ्यावासन नहीं करते माया नहीं करते कुटलता नहीं है मतलब उपासना? उपासना विशिष्ट कर्म उपासना समुचित कर्म वाले की गति प्राप्ति है पूर्वक्तु ब्रह्म लोग जो पहले कहा था चंद्र लोग को ब्रह्म लोक से कहा था केवल कर्मिणा चंद्र लक्षण चंद्र ही लक्षण स्वरूप वो केवल कर्मियों का प्राप्ति होता है चंद्रलोक उपासना संयुक्त कर्म करने पर ये ब्रह्मलोक हो गया इति शब्दा ज्ञान युक्त कर्मवत गति स्वि नस्ताशनी मूल्य ओम शांति शांति शांति श्रम